आज 2 जून 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर कृकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम विज्ञान भैरव का अध्ययन पिछले कुछ समय से कर रहे हैं और पिछले समय तक हमने इकतीस बत्तीस 39 और चौंतीसवीं धारणाओं पर ध्यान किया था अति संक्षेप में उसके बारे में बात कर लें कि इकतीसवीं धारणा में यूजन की नदी की बात हुई थी यानी लय भावना की जिसको हम कहते हैं कि आत्मव्याप्ति का साधन है इसके बाद में एक श्वास को धीमे करते हुए निंद्रा में जाने के लिए तीनाम चतुर्नाम चैन बत्तीसवीं धारणा पड़ी थी उसके बाद तैंतीसवीं धारणा में हमने तैंतीसवीं धारणा को बहुत विस्तार से पढ़ा कम से कम चार हफ्ते तक उसको पढ़ा क्योंकि तैंतीसवीं धारणा बड़ी विशिष्ट थी जिसमें विश्व की स्थिति को जो परिभाषित किया गया था वो वास्तव में क्वांटम भौतिकी का दृश्य था जब हम उसको तैंतीसवीं धारणा को पढ़ते हैं तो पूरी क्वांटम भौतिक शास्त्र दिखाई देता है विश्व अद्वैत शिवदर्शन के हिसाब से एक इकाई है इकाई उसको कहते हैं जहाँ उसके भिन्न भिन्न हिस्से आपस में मिलकर उसका कार्यशील रूप बनाते हैं जैसे कार एक कार एक निकाई है जिसमें टायर भी है स्टेरिंग भी है ब्रेक भी है वेरी भी है सीट भी है उसकी एक बॉडी इंजिन सब कुछ है और हर हिस्सा अपने आप में पर्याप्त तो महत्वपूर्ण है क्योंकि तो अगर वो एक भी हिस्सा उसका ठीक से कार्य नहीं करता तो वो उस कार्य को अंजाम नहीं जा सकते उस कार को ठीक से नहीं चलाया जा सकता उसी तरीके से एक यून वो होती है जहाँ पर कि हर हिस्सा अपना कार्य करता है और उन सबके सम्मिलित कार्य से एक कार्यशील स्वरूप मॉडलिटी तो का विकास होता है तो वही बात हमारे तैतीसवें धारणा में बताई गई थी कि शिव ने अपने तय अपने द्वारा इस विश्व का निर्माण किया और जितनी भिन्नता है उस भिन्नता को हमने क्रमशः स्थूल से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर में अत्यंत सूक्ष्म जो है वो शिव है उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है क्योंकि वो परवेडेड है व्याप्त है पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है तो उस परम शिव स्थिति को लाने के लिए हमने इस व्याप्ति की विधि का उपयोग किया इस विधि से जो कुछ प्राप्त होता है वो चित्त प्रगल कहलाता है यहाँ पर हम फिर से थोड़ा सा उस बात पर ध्यान कर लें कि क्वांटम भौतिका का आज का जो निष्कर्ष है जो पिछले सौ साल से हम क्वांटम भौतिकी विषय में पढ़ते आ रहे हैं उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि हम एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के प्रेक्षक या दर्शक बन जाते हैं सचमुच में हजारों साल से जो विज्ञान आगे बढ़ता आया उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाया था न्यूटन ने जब नुत्वाकर्षण के नियम गतियों के नियम ऊष्मा की प्रवाह के नियम इस प्रकार के नियमों को अशुभ लाए महानतम वैज्ञानिक थे लेकिन उनके विज्ञान के विकसित होने तक भी यहाँ पर वैज्ञानिक एक प्रेक्षक बना रहा एक दर्शक बना रहा वो प्रयोग करता रहा मात्र 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में ये बात कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ प्रेक्षण से सामने आई मात्र प्रेक्षक होना संभव ही नहीं है किसी भी प्रयोग में जो परिणाम आता है उसमें प्रयोगकर्ता बराबरी का हिस्सेदार है ये ऑब्जर्वेशन इतनी अजीब सी थी कि विज्ञान जगत में बौखलाहट हो हाँ गई थी ये कैसे हो सकते है? हम अब तक ये मान के आए थे कि हम दर्शक हैं और हम उस प्रयोग और उसके होने को और उसके परिणाम को देख रहे हैं अब ये बात थी कि तुम्हारे देखने से वो परिणाम आता है तुम ना देखो तो परिणाम नहीं आएगा ये बात वैज्ञानिकों ने आरंभिक रूप से हजम करना मुश्किल था लेकिन नया प्रयोग अलग अलग तरह से किए गए प्रयोग उन सबके प्रयोगों के बाद में ये बात एक तथ्य बन गई कि यहां पर ऑब्जर्वर होना होना मात्र प्रेक्षक होना संभव ही नहीं हम प्रयोग के अभिन्न हिस्से हैं तो अब तक क्या हुआ था कि अब तक जो विज्ञान हजारों साल से विकसित होता आया उसमें प्रयोगकर्ता को प्रयोग का हिस्सा कभी नहीं माना गया प्रयोगकर्ता मात्र किनारे पर कमेंटेटर की तरह खड़ा रहता था और वो प्रयोग को देखता था जैसे मान लो क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता था लेकिन सत्य स्पष्ट हुआ कि सचमुच में प्रयोगकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है बल्कि उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रयोग के अन्य घटक हैं सबसे बड़ा पार्ट है जो सबसे बड़ा हिस्सा है प्रयोगकर्ता है उसके दूसरे जो घटक हैं उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जैसे अब उस बात को हम अपने सिंपल भाषा में समझें तो कि जैसे एक संगीत से एक माहौल खुशनुमा बन गया कहीं भी हो सकता है एक संगीत से माहौल खुशनुमा बन जाए तो इस खुशनुमा माहौल का सबसे बड़ा घटक क्या है खुशी आनंद वो आनंद कहाँ है क्या उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड में आनंद है क्या उस वाद्य यंत्र में आनंद है आप थोड़ा सा चिंतन करें तो समझ में आएगा कि वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो या वाद्य यंत्र हो या गायक की आवाज़ हो वहाँ पर आनंद है आनंद तो श्रोता के भीतर के भीतर के भी भीतर है जो आनंद को उगाड़ने का काम उस संगीत ने किया तो संगीत क्या है इंस्ट्रूमेंटल इन अनकवरिंग दैट bliss, वो जो आनंद है उसको खोलने का काम उस संगीत ने किया जैसे एक डिब्बा बन रसगुल्ला है हम उसको सीधे तरह से डब्बे में से रसगुल्ला नहीं खा सकते एक चाकू को लेके आए चाकू से डब्बे को काटा तो मिठास क्या उस चाकू में मिठास तो उस डब्बे में सचमुच में वो डब्बा हमारे भीतर है आनंद का डब्बा हमारे भीतर है न तो संगीत में कोई प्रियता है ना आनंद है न किसी फूल में कोई खुशबू है वो खुशबू हमारे भीतर है जिसको विशिष्ट प्रकार के रसायन हमारी नाक में जब प्रवेश करते हैं तो उस खुशबू को अनकवर कर देते तो वो आनंद, वो खुशबू वो खुशी वो हमारा अपना भीतरी स्वभाव है इस तरह विश्व एक इकाई सिद्ध होता है विश्व सिद्ध होता है कि एक इकाई है और सचमुच में अगर मान लो प्रेक्षक नहीं हो और एक संगीत बज रहा है एक भी सुनने वाला नहीं है तो उसकी कर्णप्रियता या खुशनुमा संगीत की खुशी का इजहाज किसको होगा है उसका एहसास किसको हो रहा है, है? सचमुच में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये तस्दीक कौन करेगा कि खुशनुमा संगीत बज रहा था यह माहौल बहुत सुगंधमय था यह तभी संभव है कि वहाँ पर एक प्रेक्षक हो एक ऑब्जर्वर हो जो उसका अभिन्न हिस्सा बन जाता है वास्तव में ब्रह्मांड पूरा इस यूनिट की तरह काम करता है ऐसा क्यों क्योंकि वो एक ही स्रोत से निकला है परमेश्वर शिव और उनकी अपनी शक्ति ये एक आभास है कि वो दो हैं। वो दो से फिर आने शक्ति की एक धारा चलती है अलग और शिव की एक धारा चलती है अलग शक्ति की धारा को विमर्श धारा बोलते हैं जिसको हम देशाध्वा बोलते हैं या न ब्रह्मांड का प्राकृत्य स्पेस के रूप में अंतरिक्ष के रूप में और हम जो शिव की धारा है वो है कालाध्वाने ब्रह्मांड का प्राकृत्य समय के दिशा में और आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के पूरक हैं उसमें उस दोनों के यूनिट का नाम दिया स्पेस टाइम यानी समय और अंतरिक्ष में अभिन्नता है दोनों एक से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू क्योंकि न तो अंतरिक्ष के बिना समय रह सकता है न समय के बिना अंतरिक्ष तब तो हमको हमारी उन धारणाओं की उन ऋषियों की याद आई जो कहते थे कि शिव महाकाल है हमको याद है गुरु नानक की वो कहते थे कि शिव अकाल है और वो काल से परे हैं तो हमारी ये भावना पहले थी कि जब वो काल से परे हैं तो आए कहाँ से जब काल से परे थे तो फिर उनके पहले क्या था तो ऐसे मूर्खता प्रश्न मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का जवाब तब समझ में आया कि जब वो शून्य डायमेंशन थे जब वो शून्य आकार के थे जब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ नहीं थी उस समय समय नाम की कोई चीज थी और यही कारण है कि वो समय और अंतरिक्ष से परे है इसलिए किसी भी बंधन से मुक्त है तो वहां से ये धारा चली उनकी विमर्श की उन्होंने अपने आप को अंतरिक्ष और समय के रूप में व्यक्त किया समय के रूप में जो व्यक्तता थी वो हमारा अपना साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ टाइम है और उसी के आधार पर हम संसार का विश्लेषण करते हम अगर कोई हमारा मित्र है हमारी पढ़ाई लिखाई है हमारा व्यवसाय है धंधा है नौकरी है इस सब में एक अभिन्न रूप से एक चीज़ समाहित है और वो है समय इसके बगैर आप समय की कल्पना के बगैर आप कभी कोशिश करना सोचने की सोचना अवरुद्ध हो जाएगा जहाँ समय पर हम ब्रेक लगाते हैं सोचना अवरुद्ध हो जाता है। और अगर तुमने सफलता से समय पर ब्रेक लगा दिया तो तुम महाकाल हो जाओ यही इस धारणा की रहस्य है कि समय के पार होने के लिए समय से परे होना जरूरी है और समय और अंतरिक्ष से परे हुए बगैर कोई शिवत्ता प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए उस तत्व को जो हमारा स्थूल तत्व है पृथ्वी अग्नि जल, वायु, आकाश इनको सबको इन पंच महाभूतों को पंच तन्मात्रा में पंच तन्मात्राओं को पंच ज्ञानेंद्रियों में पंच ज्ञान को बुद्धि में बुद्धि को अहंकार में इस तरह से हम विलीन करते करते शिव तक पहुंच जाते हैं इसलिए ये रास्ता शिव तक ले जाता है ये हमारी तैंतीसवीं धारणा थी लेकिन इसको समझने के लिए क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत समझना जरूरी इसलिए मैं उसको बार बार बताता हूँ क्योंकि वो धारणा थोड़ी सी कॉमन सेंस के लिए कठिन है हमारे सामान्य बुद्धि में बैठने के काबिल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमारे सामान्य बुद्धि जिस चीज के कारण सोचती है उस चीज को कैसे सोचेंगे क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि एक चेतना की वजह से जागृत है तो हम उस चेतना के बारे में सोचने की बात करें इसलिए हम उसको कभी शिव को वस्तु की तरह नहीं पा सकते मति न लखे जी ही मति लखे सोमय शुद्ध अपार या न बुद्धि के द्वारा देखना संभव नहीं है बुद्धि लखना है देखना मति न लखे बुद्धि उसको नहीं देखती क्योंकि जिही मतिलक है जिसकी वजह से बुद्धि देखती है उसको बुद्धि कैसे देखेगी ये भावना एक बार अगर समझ में आती है तो अद्वैत का रस हृदय में अप्लवित होने लगता है उछलने लगता है समझ में आने लगती बात कि एक विश्व एक यूनिट है हम सब शिवपुत्र नहीं हैं हम सब शिव हैं हम उसकी संतानतान नहीं है बल्कि हम सब शिव सब दिल सम्मिलित रूप से शिव हैं और हम में से हर एक भी शिव है और हम सम्मिलित रूप से पूर्ण विश्व शिव की मॉडलिटी है शिव का एक रचनात्मक स्वरूप है जिसके द्वारा वो एक खेल खेल रहा है और जब वो खेल समेटता है तो फिर एक शून्य आयाम हो जाता है उस शून्य आयाम से वो फिर बहुआयामी हो जाता है इस बीच में वो क्षणभर के लिए शून्य आयाम का रहता है हम कहते हैं क्या ये खेल अरबों खरबों बरस लंबा है हाँ भी और ना भी जब हम प्रकट विश्व की बात करते हैं तो वो खरबों बरस लंबा खेल है जब ये यह पूर्णो आपने जीरो आयाम पाएगा फिर फैल जाएगा फिर शून्य आया फिर फैल जाएगा लेकिन ये सतत हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम शिव हैं तो उस शिवत्वता से दूर कैसे हो सकते हम भी वो काम लगत कर रहे हैं जो सतत सृष्टि स्थिति संवार है उसका काम हम लगत कर रहे हैं जैसे अभी एक धारणा आएगी भावे त्यक्ति निरुद्धाचिन्ह तन मध्य भावेना विकस तथ्य भावना और एक उभयो ज्ञाने धारा ध्यावा मध्यम समाश्रय युग पञ्चद्वयम् त्यक्तवा मध्ये तत्व प्रकाशित ये दो दो धारणाएँ अड़तीसवीं में ये दो धारणाएँ यही बात बताती है कि हम सतत सृष्टि स्थिति संहार की स्थिति में रह रहे हैं सतत एक तरफ सृष्टि संवार की साइकिल अरबों खरबों बरस की है और यहाँ पर एक क्षण में भी हम कई साइकिल कर लेते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं एक शब्द बोलता हूँ उसकी सृष्टि होती है जैसे ही वो शब्द वापस अनंत में विलीन हो जाता है उस शब्द का संवार हो जाता है लेकिन मैं जब अगला शब्द बोलता हूँ तो उसी चेतना से अगले शब्द का सर्जन होता है और इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में शुद्ध चेतना ही रहती है जैसे आपने कई बार बात करी जैसे एक माला है जिसमें रुद्राक्ष है, एक मन का खत्म हुआ तब दूसरा शुरू होता है दूसरा खत्म हुआ तीसरा हम माला जब हैं, एक मन का दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा तो इस तरह से जब एक मन का और दूसरे मन के के बीच में अगर हम ध्यान दें तो हमको धागा दिखाई देता है जिसने इन मन को, को एक सूत्र में प्यरो रखा है वो सूत्र दिखाई देता है तो इस ब्रह्मांड का एक सूत्र क्या है वो है चैतन्य जिसने इन सबको एक सूत्र में प्यरो रखा है ब्रह्मांड का एक ही सूत्र है जिसने इस सब ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरो रखा है वो है चैतन्य और उसी चैतन्य के हम विकसित और नष्ट होते हुए बुलबुले हैं एक बुलबुला आता है चला जाता है आता है कहाँ से चैतन्य से चला जाता है कहाँ है चैतन्य में इसके बारे में भी हमने कुछ धारणा पड़ी थी एक संगीतन बजता है और धीमे से मिल पर ध्यान करें ये कहाँ से आया था जब बजना शुरू हुआ उसके पहले कहाँ था वो अनंत में था जब बजना शुरू हुआ तो एक प्रकट संवार प्रकट सृष्टि का सर्जन हुआ और जब वो धीमे से विलीन हो गया कहाँ चला गया जहाँ से आया था उसी अनंत चैतन्य में चला गया तो हम जब उसके साथ अपना दिमाग लगाते हैं तो हमारा चित्त भी उस चैतन्य में चला जाता है जीवन सबका छोटा है बड़ा है ब्रह्मा का जीवन कुछ अरबों खरबों साल का है तो मनुष्य का सत्तर अस्सी नब्बे साल का है तो उस संगीत का जीवन कुछ क्षणों का है उस क्षणों के साथ हम अपने चित्त को लगा दें तो हमारी मृत्यु आने के पहले ही हमारा चित्त उस आनंद चैतन्य के साथ एक हो सकता है। तो ये अभी अपन इसको पढ़ेंगे दोनों धारणाओं को जिन धारणाओं में बताया गया था कि एक भावना आती है उभयो भाव है ना? दो भाव आते हैं एक भाव आया फिर उसका अभाव आया है ना? नष्ट हो गया उसके बाद में फिर दूसरा भाव आया उन दोनों के मध्य में ध्यातवा मध्यम समाश्रयत। उन दोनों के मध्य में अगर हम अपना ध्यान लगाते जैसे चलते उठते एक कदम चलने लगे अभी एक कदम दहनक पैर रखने वाले हैं बायां उठाने वाले हैं इन दोनों के बीच में क्या है ना तो हमारा दायां पैर उठाए ना बायां बायां उठने वाला है दाहिना हम रखने वाले हैं लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है ना दायां पैर उठाएँ या ना बायां तो दाएँ पैर का संहार हो रहा है बाएँ पैर की सृष्टि हो रही है लेकिन इन दोनों के बीच में एक चैतन्य शुद्ध चैतन्य है अगर हम वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें योगी वही करते हैं शब्दों के बीच में चैतन्य सचमुच में इसको इस तरह से सोचें जैसा शिवसूत्र में बताया था तो सोचने को इतना सुंदर दिशा मिलती है कि पूर्ण समुद्र की तरह चैतन्य का समुद्र है पूर्ण एक महाना है चैतन्य है जिसमें लहरें चल रही है। इसमें ब्रह्मा भी एक लहर है ये संसार भी एक लहर है और मैं अगर एक शब्द बोलता हूं तो वो भी एक छोटी सी लहर इस लहर की एक जिंदगी होती मान लो एक लहर उठती है छोटी सी हमने उसका नाम दे दिया कुछ भी नाम दे दिया उसका नाम दे दिया हरिह्रिका आश्रम तो वो भी एक लहर है उसका अपना एक जीवन है उसके बाद में वो वापस समुद्र में मिल जाएगी और कैसे मिल जाएगी अभिन्न रूप से फिर हम उसको उस रूप में फिर से कभी नहीं देख सकते वो लहर का अपना जीवन समाप्त हो गया वो एक उठी थी चले गए ऐसे कैसे एक व्यक्ति है एक रामलाल आया दुनिया में और उस दुनिया से चला गया वो एक लहर थी वो लहर चली इस तरह से सब कुछ एक शब्द हो संगीत हो कोई बात हो कोई व्यक्ति हो कोई मकान हो बिल्डिंग हो चाहे ये सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र या अंतरिक्ष हो ये सब एक लहर है कुछ लहरों की जिंदगी बड़ी है और कुछ लहरों की जिंदगी छोटी है और उन लहरों को अगर हम ये जान लें कि लहरें उसी महानाव से निकली उसी महासमुद्र से निकली और उसी महासमुद्र में पुनः समाप्त हो गई पुनः चली गई और अगली जो लहर निकली वो भी तो उसी महानाव से निकली और अगर हम समुद्र को सचमुच में जानना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि शांत समुद्र कैसा है तो दो लहरों के बीच में ही ध्यान करना पड़ेगा इसलिए हम दो शब्दों के बीच दो कदमों के बीच दो बातों के बीच जब हम ध्यान करते हैं वही वही बोल रहा है कि उभयो भावो यानी जो पॉजिटिव दो चीज़ें हैं भाव का मतलब होता है विधायक सत्ता भाव का मतलब होता है जिसका पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है जिसकी विधायक सत्ता है जिसकी वास्तविक प्रतीति है उस दो वास्तविक प्रतीतियों के बीच में जब ध्यान किया जाता है तो युग द्वयम त्यक्तवा आप दोनों को छोड़ दो ये दोनों ये पंचद्वयम दोनों को छोड़ दो मध्य तत्व प्रकाशित है और जहाँ तुम उन दोनों के बीच में ध्यान दोगे तो वहाँ तत्व यानी शिव प्रकाशित होगा तत्वों का वो मतलब यहाँ पर तत्वों का मतलब है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला घटक जो कॉमन टू ऑल है जैसे पचासों गहने हैं हमारे पास सो, सोने से बने हुए कंगन भी है अंगूठी भी है और पता नहीं क्या क्या और तरह के गहना है लेकिन सब में कॉमन फैक्टर क्या है स्वर्ण है तो हम इस ब्रह्मांड में अगर एक कॉमन फैक्टर ढूंढें कि क्या एक ऐसा घटक है जिस जो हर जगह चाहे कंकर हो तो उसमें भी मनुष्य में भी है दुश्मन में भी है और दोस्त में भी है क्या कॉमन है तो दुश्मन में भी है दोस्त में अपने में भी है पराए में भी है बुरे में भी है और अच्छे में भी है वो कॉमन फैक्टर है शिव या उसको जो कुछ नाम से पुकारे हम उसको हम चाहे अल्लाह के नाम से पुकारें शिव के नाम से पुकारें जो नाम हमको पसंद हो उस नाम से पुकारें नाम से कोई लेना देना नहीं उसका वो तो शून्य आया हम अपना नाम लेके तो कहीं आया नहीं ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है चूँकि एक नाम देना हमारी मजबूरी है क्योंकि उसको इंगित कैसे करेंगे वैसे इंगित कर ले आने योग्य भी नहीं है वो मात्र एहसास की योग्य है इसलिए उन दोनों का जब हम त्याग देते हैं तो वो अंदर से एक प्रकाशित होता है तत्व कॉमन फैक्टर जो इस ब्रह्मांड का घटक है जनक है जैसे कि हम गहने को गला दें और हम कहते हैं इसे हम दूसरा गहना बनाना है तो पहले गहने को गलाया और दूसरा गहना बनाया दोनों के मध्य में क्या है शुद्ध स्वर्ण है वहाँ पर न पहले वाला गहना है न अभी आने वाला गहना है दोनों के बीच में दोनों को त्याग दिया तो वहाँ पर शुद्ध स्वर्ण है तो ऐसा दोनों को त्यागने से ऐसा होता है अब इस भावना में इसमें एक मामूली सब बहुत छोटा सा फर्क है उनचालीसवीं धारणा में ये धारणा कहती है कि भावे तक्ते तकते निरुद्धाचिन्हने हमारे हृदय में एक भाव पैदा होता है और वो भाव जैसे जैसे समाप्त या समोहित होने वाला होता है समाप्त होने वाला होता है उसके बाद में दूसरा भाव पैदा होता है एक सिक्वेंस पूरे जिंदगी इस प्रकार की लड़ी है एक माला की तरह जो एक भाव पैदा होता है समाप्त होता है दूसरा पैदा होता है समाप्त होता यह कड़ी है, जो चेतन के धागे से जुड़ी है चैतन्य के धागे से जुड़ी है तो कहता है कि एक भाव पैदा होने के बाद में दूसरे भाव को पैदा होने से हम दृढ़ता से रोकते, एक एकाएक रोक अब यहां पर क्या थी दो पॉजिटिव एग्जिस्टेंस थे दो चीजों की विधायक सत्ता थी जैसे एक शब्द और दूसरा शब्द दोनों के बीच में झांकने की बात की दोनों को त्याग दो। लेकिन यहां पर क्या वो कह रहा है? कि एक पॉजिटिव चीज है और दूसरे को हमने पैदा ही होने दिया रोक दिया यानी वो नेगेटिव चीज है ये बहुत अच्छी धारणा है इसको भी समझेंगे तो बहुत आनंद आया एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव चीज के बीच में क्या है वही तत्व जो प्रकाशित तो होता है ऋषि कहते हैं कि दोनों का दोनों का ध्यान करने का जो परिणाम है एक ही है शिव तत्व प्रकाशित होना या चैतन्य तत्व का प्रकाशित होना लेकिन कितनी गूढ़ रहस्य की बात है इसमें कि शिव के बारे में हम कहते हैं कि क्या है वो शिव जनक है किस चीज का अच्छे का का है तो बुरे का भी है अगर वो सज्जन का जनक है तो दुर्जन का भी है अगर वो देवताओं का पूजक है तो राक्षसों का भी है राक्षस भी उसको पूछते हैं राक्षसों का पूज्य भी हो देवताओं का भी तो वो क्या है केंद्र है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं शून्य अगर पॉजिटिव सीरीज वहां से शुरू होती है शून्य से एक दो तीन चार पांच कहां से शुरू हुई शून्य से तो नेगेटिव सीरीज भी उसे से शुरू होती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू तो वो केंद्र में है एक तरफ क्या है भाव है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस प्लस वन प्लस टू प्लस पॉजिटिव एग्जिस्टेंस और दूसरी तरफ क्या है नेगेटिव एग्जिस्टेंस उसको बोलते हैं भाव तो भाव भावा भावाभावाधि मध्यतः उसको अभिनव गुप्त बोलते थे भाव भावाधि मध्यतः यानी एक तरफ भाव है शिव के एक तरफ अभाव है एक तरफ पॉजिटिविटी है एक तरफ नेगेटिविटी है और वो मध्य में खड़ा है यानी दोनों को होल्ड करके कर रखा है उसने एक तरफ पॉजिटिविटी भी आप उसके कब्जे में है नेगेटिविटी भी कब्जे में और उसका प्रभाव कितना है वो शून्य स्वरूप है कितनी भी दूर चला जाए ये अरब खरब की संख्या हो जाए जैसे ही वो शून्य से मल्टीप्लाई होती है वो चला के वापस शिव के पास आ जाती है जीरो हो जाती है कभी ऐसा हुआ कि बड़ी संख्या को शून्य से गुणा किया आपने और शून्य बड़ी संख्या बन गया कभी नहीं होता कितनी भी बड़ी संख्या हो शून्य से गुणा होती है वो शून्य हो जाती है इसलिए शिव शिव शु, सदा शून्य स्वरूप कहा जाता है उसी शून्य पर ध्यान करने की कुछ भावनाएँ भी इसके अंदर तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं आज की असव से विश्व से परंतेश परंतेशु, परंतेशु समंततः अद्व प्रक्रिया तत्व शयोध्यात्वा महोदय अब ये कहते हैं कि हमने पिछली जो धारणा जो षड़ा की विधि थी उस विधि से शिव तत्व तक पहुँच गया कैसे हमने फुटप्रिंट्स की तरह पदचिन्हों की तरह उन षडाधुआ का उपयोग किया है ना कला तत्व भुवन वर्ण मंत्र पद ये छह चीजें पढ़ी थी अपने पिछले तीन चार तत्व तो में तो इन ये छह तत्वों में से तीन वर्ण मंत्र और पद ये तीनों शिव धारा से निकले हैं इसलिए इन तीनों को मिलकर बोलते हैं कालाध्वत और जो तीन हैं जो विमर्श या शक्ति की धारा से निकले हैं वो है कला तत्व और भुवन कला कैसी है जिसे कवि के हृदय में एक दर्द हुआ कवि को हृदय में जब दर्द होता है तो कविता का जन्म होता है जो दर्द होता है दर्द की कोई भाषा नहीं होती अगर वो किसी भी देश का रहने वाला अगर उसके हृदय में दर्द पैदा हुआ तो अंदर ही अंदर कला का विजयारोपण हो जाएगा अंदर ही अंदर उस कविता का पोलराइजेशन होने लगता है कविता संग्रहित होने लगती है लेकिन अभिन्न तो कोई भाषा है वो अभी कवि से अभिन्न है कवि और कविता में कोई फर्क नहीं है वही स्थिति कला और वर्ण में वर्ण शिव या कवि है और कला कविता उस कवि के हृदय में उठने वाला दर्द है अगले स्टेप में वो चिंतन करता है कवि और उनको शब्द देता है अब यहाँ पर भेदा भेद की स्थिति आ गई यानी अभेद इसलिए कि अभी भी वो कवि के हृदय में ही है कविता ने अभी जन्म नहीं लिया अभी कवि के हृदय में ही है लेकिन भेद क्यों क्योंकि अब वो शब्द गढ़ना शुरू कर रहा है वो अपनी मातृभाषा में या जो भाषा का उसको ज्ञान है उस भाषा में वो शब्दों को गढ़ने लगता है इसलिए अब कवि में और कविता में एक फर्क आने लग गया दोनों में एक दूरी आने लग गया और तीसरी स्टेज क्या है पद एवं भुवन जब उसने कविता कागज पर लिख दी वो संसार का हिस्सा हो गई और कवि उसके रचयिता के नाम से उससे अलग हो गया अब कविता ने प्रसव ले लिया उसका प्रसव हो गया कविता का कविता का जन्म कागज पर हो गया और कवि महाराज अलग रह गए कविता लिख दी गई अब उस पर उसका अधिकार है भी और नहीं भी है कि मैं हूँ इसका लिखने वाला लेकिन ये अब निकले हुए तीरकित्रह है अगर तुमने उस कविता में किसी का माख़ोल उड़ाया तो उसकी जवाबदारी किसकी है कवि की क्योंकि अब यहाँ कर्म-फल शुरू हो गया इसके पहले तक आपके हृदय के अंदर थी जब तक कोई कर्म-फल नहीं था इसलिए वर्ण और कला मंत्र और पद यहाँ पर भेद और अभेद और भेदाभेद की स्थिति में कोई कर्म-फल नहीं है कर्मफल तब होगा जब वो प्रसव ले लेगी कविता यही छः स्थितियाँ शिव के विमर्श की हैं शिव के विमर्श में संसार पैदा होता है वो उसका ब्लूप्रिंट बनता है वो बाहर उगलता है उसको वमन करता है और तब वो इस संसार के अंदर फल का खेल शुरू होता है तो उन छह छवाओ के द्वारा उनको छः अध समझ के और उनको हम रिवर्स डायरेक्शन में जाके कहाँ चले गए थे शिव तत्व तक लेकिन हमने अभी भी शिव तत्व का स्वरूप नहीं समझा क्यों नहीं समझा क्योंकि हमारे को उसका अंतर्बोध इंट्यूशन नहीं हो पाया हमारी समझ यहाँ से यहाँ तक आ गई यानी बुद्धि से हृदय तक आ गई बुद्धि तो पर तो इंटेलेक्चुअल लेवल है हृदय पर इमोशनल लेवल है लेकिन अभी सर्वोच्च लेवल बाकी है और वो है एंटीट्यू लेवल या अस्तित्वगत समझ यहाँ पर राशनल समझ है यहाँ पर नॉन राशनल है यहाँ पर जो समझ है समग्रता से समझ है यहाँ पर क्रमबद्ध समझ यहाँ पर क्रम है ये अक्रम है यहाँ की समझ ना नाभी के स्तर की समझ अक्रम होती है वो समग्रता से एक साथ बिजली की कौन की तरह समझ में आती है वो क्रमबद्ध रूप से नहीं समझ में आती जैसे अगर आपको कोई गणित का सवाल करना है तो क्रमबद्ध तरीके से हल कर पाओगे समझ पाओगे लेकिन प्रश्न बोलते ही हमको उसका उत्तर दिख जाए वो अक्रम समझ हो तो अक्रम यहां पर सीधे सीधे पूरा विश्व अक्रम रूप से समझ में आता है वो नाभि का स्तर है या अंतर ज्ञान है या इंट्यूशन है वो इंट्यूशन बिजली की कौन की तरह सामने आता है तो अभी ऋषि कहता है कि तुमने जो कालाध्वा देशाध्वा की विधि से शिव तत्व तो तक की यात्रा करी पच्चिन्ह की तरह फिर भी अभी एक स्तर बाकी है तुम्हारा क्योंकि तुम्हारी शिव व्याप्ति नहीं हुई अभी तक चित्त प्रलय हो गया तुम्हारा चित्त शिव हो गया लेकिन अभी भी तुमने शिव तत्व का रहस्य नहीं समझा उस चेतन्य का रहस्य नहीं चेतन्य का रहस्य समझने के लिए तो तो शिव तत्व पर ध्यान करो अस विश्वस्य पर्यतु समन्त अद्व प्रक्रिया तत्व शेव ध्या ध्यात्व, महोदय जैसे अब शिव पर तुम ध्यान करते हो और कैसे ध्यान करते हो कि सारे सृष्टि समग्रता से एक साथ शिव में समा गई और शिव से सृष्टि में एक साथ जन्म लिया अभी तक हम क्या करते थे अधिक में क्रमशेध करा था हम पहले हमने क्या किया था कि भुवन है वो तत्वों में समाया तत्व है कला में समाई इधर की तरफ पद है मंत्र में समाया मंत्र जो है वर्ण में समाया और ये दोनों मिलकर शिव और शक्ति में समाये और शिव और शक्ति का एक के हम जब समझते हैं तो ये सब एक साथ हो जाए लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है ये अक्रम तरीके से समझ में आएगी ये बात बिना किसी फॉर्मेलिटी के बिना किसी क्रम के बिना किसी विधि के अविधि रूप से पूर्ण ब्रह्मांड का एकाएक शिव तत्व में विलीनीकरण या चेतना में विलीनीकरण जब ध्यान देता है योगी कि समस्त संसार एक चेतन्य में विलीन हो गया और उस चेतन्य से समस्त संसार मेरे हाथ बोलते फिर से वापस प्रकट हो गया तो जब यह भावना उसके हृदय के अंदर प्रबल होती है उसको यहां इंटीट्यू लेवल पर समझ में आती है अस्तित्वगत स्तर पर समझ में आती है कि ब्रह्मांड एक शिव चैतन्य का प्राकट्य है और वही शिव चैतन्य चैतन्य यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उसी का मॉडलिटी है उसी की मॉडलिटी है उसी का एक रचनात्मक रूप है और जब वो वापस शिव में समा जाता है चैतन्य में समा जाता है तो शून्य हो जाता है और जब वापस निकलता है तो उसमें ढेर सारी गणनाएँ प्रकट हो जाती हैं लेकिन वो जब अपने में समाना चाहता है तो सब में वापस अपने में समझ लेता तो शिवत्वता क्या है ये यहाँ पर समझ है अगर हमको शिवत्वता समझनी है तो एक बात अच्छी तरह से समझ एक हमारी बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन को हमेशा के लिए हम दूर कर लें अगर शिव ब्रह्मांड बना सकता है अगर शिव सर्वोच्च स्थिति में स्थित हो सकता है तो वही शिव सबसे निचली स्थिति में भी स्थित होगा वो अगर शिव उस योगी अगर जो सर्वोच्च स्थिति तक जाके वहीं अटक जाता है तो वो शिवत्ता से दूर है शिवत्वा तब है जब वापस वो सड़क सड़क पर खड़ा हो के लोगों के गले में हाथ डाल के पान की दुकान पर भी खड़ा हो सके यानी सबसे ऊंचे से ऊंचे स्तर और नीचे से नीचे स्तर तक दौड़ लगाने की पूर्ण स्वातंत्र जब हो उसके पास तभी वो शिवत्ता शीवत्वत्वत। वो शिवत्ता अधूरी है जिसमें वो फेस्टिडियस बन जाता है कि मैं तो शिव इस तरीके से जो अपने आप को समेट ले अपने आप को संसार से विलक कर ले अपने आप को संसार से सुपीरियर समझने लग जाए, जब वो समझने लग जाए कि संसार से मैं विलग हूं मैं संसार से उच्च हूं और मैं संसार से ऊपर हूं जब वो इस तरह की भावना हो वो शिवत्वता नहीं है वो अधूरी शिवत्वता है पूर्ण शिवत्वता में उस योगी को सर्वोच्च स्थिति तक जाने की ही नहीं वर्णन उस स्थिति से निचली स्थिति तक आने की स्वतंत्रता भी होना जरूरी है जब ये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है तब वो पूर्ण शिवत्वता का एहसास करता है क्योंकि तुमको अगर खूब धन दे दिया गया लेकिन आपको उस धन का उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया तो फिर तुम कैसे धनी उस धन का कोई मायना नहीं तुम्हारे लिए क्योंकि तुम उस धन का उपयोग ही नहीं कर सकते अगर वो धन को तुम चाहो कि नहीं मैं चाहू सारा धन किसी एक को दान दे ये सारा धन चाहे किसी चोर को दे दू धन चाहे नदी में डाल दू मेरे को कुछ भी मर्जी है तब तब तो वास्तविक सामिल हो आप उस धन के ऐसे ही शिवत्वता पूर्ण शिवत्वता तब है जब योगी किसी भी स्थिति तक सर्वोच्च से लेकर सर्वोच्च से नीची स्थिति तक में दौड़ लगाने के लिए पूर्ण तो उसको किसी तरह का कोई बंधन नहीं इसीलिए कई योगी हमें अजीब सी परिस्थितियों में दिखाई देते हैं हमको ऐसा लगता है ये कह का, का योगी हमको कभी ऐसा विश्वास नहीं आता कि आदमी किसी अच्छी स्थिति में होगा उसके हृदय में शिवत्ता हिलोरे ले रही हमको नहीं मालूम इसलिए ऐसी स्थिति में समाज में कई लोग हमको मूर्ख की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं शिवसूत्र भी कहता है कि जो योगी दिखाई देता है वो कभी योगी नहीं हो सकता और जो योगी है वो योगी की तरह कभी दिखाई नहीं दे सकता एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देगा क्योंकि तो तो तो क्योंकि योगी जो है ना कभी भी योगी की तरह नहीं दिखाई देगा क्योंकि योगी की तरह दिखाई देने वाला व्यक्ति सचमुच में पूर्ण शिवत्ता से दूर है तो ये धारणा यही बताती है कि अस्य सर्वसे विश्व से पर्यंतु संबंधत अध्यो प्रक्रिया तत्व शिव देहात्वा महोदय जब आप मानोगे कि सब शडद एक साथ शिव में मिलन हो रहे हैं और वापस शिव से पूरी तरह से वापस प्रकट हो रहे हैं तो उस समय आपको महोदय महोदय का मतलब महान उदय आपके हृदय के अंदर बिजली की कौन की तरह आपको एक महान ज्ञान का उदय होगा जिस ज्ञान के प्रकाश में आप अपनी वास्तविकता को अपने रियल ट्रुथ को जान सकोगे अपने वास्तविक परम सत्य को देख सकोगे विश्ववे वेतन शून्य शून्यभूतम विचिंत इसके आगे वो कहते हैं कि हे देवी क्योंकि ये पूर्ण शिव सूत्र शिवशास्त्र शिव और पार्वती के संवाद के रूप में है तो वो कहते हैं कि हे देवी विश्वमेतन महादेवी शून्यभूतम विचिंत इस पूर्ण ब्रह्मांड को शून्य की तरह चिंतित करो चिंतन करो शून्य की तरह चिंतन करो चिंतन करो कि पूर्ण ब्रह्मांड एक बड़ा शून्य है तत्व चाह मनोलीनम ततस्तल भाजनम जब आप उस शून्य में पूरी तरह से आपका मन लीन हो जाएगा तब आपको शिवभाव हो प्रकट होगा तब आपके हृदय के अंदर उसका अब ये ध्यान करना बहुत मज़ेदार बात है समझने लायक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कॉन्सेप्ट इसके कि जितने ज्ञान हैं संसार के सब बाहर से आते हैं जितने ज्ञान हैं आपको इंजीनियर बनना है ज्ञान बाहर से आएगा डॉक्टर बनना है ज्ञान बाहर से व्यापारी बनना है गणित सीखना है ज्ञान बाहर से आएगा संसार के दिशा से आप तक ज्ञान आए सिर्फ आत्मबोध है, है।, है जो अंदर से आता है एक ही ज्ञान है जो अंदर से आता है बाकी संसार सब बाहर से आता है। फिर ये क्या है वही संगीत की तरह है कि आपके अंदर के आनंद को उगाड़ने के साधन इसको ऋषि बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल इन अनकवरिंग द्लिस इनहर टू योर नेचर आपके अंतर में आपके अंतस के अंदर जो वास्तव में आपके स्वभावगत आनंद है आपका वास्तविक स्वरूप है उसको डिस्कवर करने अनकवर करने के लिए उसको खोलने के लिए ये धारणाए एक औजार की तरह काम करती है। सचमुच में ये कोई बाहर से शिव का ज्ञान ला दे ही नहीं सकता बाहर से शिव का ज्ञान लाके देना असंभव है शिव का ज्ञान अंदर है क्योंकि आपका अपना ज्ञान अपने बारे में कोई दूसरा कैसे दे सकता है? बाहर से कैसे आ सकता है आपके बारे में जो ज्ञान है आपसे ज्यादा किसको हो सकता है लेकिन वो दबा हुआ है तो उसको कुछ खोलने के लिए एक औजार की जरूरत होती ये सारी धारणाएं उस ज्ञान को धीरे से खोल देती है और प्रकाश बांध रहता है एक बल्ब जल रहा है लेकिन हमने चारों तरफ से उस पर काला पट्टा बांध रखा है तो अगर उस काले पट्टे को हटाएंगे तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा लेकिन उस काले पट्टे का उपयोग खाली उस निरुद्ध भाव को हटाने का है उस काले पट्टे में प्रकाश नहीं है ऐसे ही हमारे अज्ञान को हटाने में ये धारणाएं निमित्त मात्र हैं सचमुच में ज्ञान बाहर से नहीं आता ये इंटीट्यू नॉलेज है अस्तित्वगत ज्ञान है इन्हरेंट ज्ञान है जो हमारा अपना वास्तविक अस्तित्व है वो ज्ञान रूप है उसको जब कोई हटाता है तो वो शिव कृपा अनुकम्पा या प्रभु की कृपा कहलाती है कि जब वो उस कृपा के द्वारा हमारा वो आवरण हटा देता है आवरण हटाते से हमको हमारे वास्तविक स्वरूप का एहसास हो जाता है तो ये उसी की धारणा है कि आप शून्य पर ध्यान करो और आपको शून्य का मान समझ में मा आ जाएगा शून्य का बाहरी ज्ञान क्या है शून्य का बाहरी ज्ञान है कुछ भी नहीं हम कहें कि अरे वो, वो आदमी के पास तो बहुत कुछ था अब तो शून्य पे आ गया जीरो लेवल पे आ गया इसका मतलब हम कहते हैं कि वो सब कुछ उसका खत्म हो गया हमारी बाहरी शून्य की धारणा क्या है नेगेटिविटी की कुछ भी नहीं है वो शून्य है लेकिन ये शिव शून्य की बात करते हैं वो तो आंतरिक शून्य की बात करते हैं भीतर जो शून्य है वो परिपूर्ण है क्योंकि शून्य डायमेंशन है इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है सबसे अटल है सबसे मजबूत है क्योंकि आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय तब कर सकते हो जब उसके कोई डायमेंशन है अगर आप डायमेंशन में जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं उसका डिस्ट्रक्शन उसका बहुत डिफिकल्ट है। अभी हमारी ज्ञात चीज़ों के अंदर परमाणु सबसे छोटा है तो उसका विखंडन सबसे कठिन है अभी इस बिल्डिंग को तोड़ना हो तो अभी घंटे के अंदर बिल्डिंग को जमीन बना सकते हो क्योंकि ये जितना स्थूल रूप है उसको विखंडन आसान है जो जितना सूक्ष्म है विखंडन कठिन होता चला जाता है लेकिन शिव स्तर पर जो सूक्ष्मतम है उसका विखंडन असंभव है और यही कारण है कि हम कहते हैं कि वो सनातन है हमेशा से था क्योंकि हमेशा इसलिए कि जब समय का प्रादुर्भाव हुआ उसका एक दर्शक था बिना दर्शक के कोई घटना घटती नहीं विज्ञान में बोलता है कि जब तक कोई दर्शक नहीं है वो घटना घटने का कोई अस्तित्व तो मान ही नहीं सकता अगर आपका एक प्रेक्षक है और प्रेक्षक उसमें इन्वॉल्व है तो एक घटना घटने की कोई बात अगर एक भी प्रेक्षक नहीं है तो घटना घटना या उस घटना का न घटना बराबर बात तो संसार का जन्म होना या संसार का जन्म न होना बराबर की बात हो जाएगी यदि संसार के जन्म के समय एक भी चैतन्य नहीं था और जो चैतन्य था तो निश्चित रूप से वो फिर समय और अंतरिक्ष से परे था अगर समय और अंतरिक्ष के बंधन में होता तो फिर वो भी जन्म होता उसका भी कोई बाप होता लेकिन वो चूंकि समय और अंतरिक्ष के बंधन से परे था इसलिए वो संसार के जन्म का दर्शक था और उसमें इन्वॉल्व था यह बात क्वांटम भोतिकी बोलती है। कि जब तक कोई भी प्रयोग में एक प्रयोग करता और वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ में वो लिप्त नहीं है उस प्रयोग में तब तक वो प्रयोग का होना या ना होना हो। बराबर की बात है अगर संगीत बजा किसी ने भी नहीं सुना तो आप कैसे बोल सकते हो कि संगीत बजा आप किसने कहा कि संगीत बजा उसको तस्दीक करने वाला इंडोर्स करने वाला कौन है जब तक कोई एक भी चैतन्यता उसको एंडोर्स नहीं करती उसको तस्दीक नहीं करती तब तक उस चैतन्य उस संगीत का बजना या ना बजना मीनिंगलेस पूरा ब्रह्मांड में पूरा हिंदुस्तान, पूरा बल्कि विश्व एक खूबसूरत फूलों से पटा है। अत्यंत खूबसूरती है पूरे विश्व में लेकिन जीव जंतु एक भी मनुष्य एक भी नहीं कौन कह सकता है कि सुंदर है? क्योंकि सुंदरता तो आपके चेतन के भीतर है जो ये बाहर का जो दृश्य है उस दृश्य को देख आपके भीतर एक सुंदरता का भाव जागता है तो पूर्ण ब्रह्मांड सुंदर भी है उसको देखने वाला एक भी नहीं तो ये सौंदर्य है कहाँ सौंदर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है ये सौंदर्य तो हमारे भीतर है इसलिए जब तक कि एक दर्शक नहीं है तब तक उस घटना का कोई अस्तित्व नहीं है तो ये ये धारणा कहते हैं कि शून्य पर ध्यान करने से और शून्य भाव प्राप्त होता तो शून्य भाव वो प्राप्त होता है जो आंतरिक ज्ञान है बाहरी शून्य भाव नहीं आंतरिक शून्य भाव क्या है जो विभिन्नता से शून्य है जो भिन्नता के ज्ञान से शून्य है वो शून्य भाव जिस भाव के अंदर संसार में जो विभिन्नता दिखाई दे रही जब वो शून्य हो जाए वो शून्य महा तो कहता है शिव कि उस शून्य पर ध्यान करो जिससे हे देवी तुम शिवत्ता को प्राप्त जाओ। हो जाओ अगला बहुत सुंदर और शाम्भ पाए का प्रयोग दिया हुआ है शाम्भ पाए हम जाते हैं हमको करना कुछ नहीं है अपने आप हाँ उन्हें सिर्फ विचार शांत होना और विचार शांत होने का क्या तरीका बताया इसमें घटाती भाजने दृष्टि एक घड़े को लो और उसके अंदर झाको घटाधी भाज्ती स्वा उसकी जो दीवारें हैं घट की मटके की दीवारें उनका त्याग कर दो त्याग हो जाएगा जब आप अंदर से डालोगे उस के अंदर आप जब देखोगे वास्तव में हमको दीवारें दिखाई नहीं देती सचमुच वो सीमाएं दिखाई देती हैं जब हम कोई भी चीज़ देते हैं जैसे दरी है तो दरी की सीमा से हम बताते हैं कि दरी एक व्यक्ति है एक व्यक्ति के आकार और उसकी सीमाओं के द्वारा हम बोलते हैं कि व्यक्ति है जब हमको सीमाएं नहीं दिखाई देती हैं आपने मट्टी के अंदर फिर लाया है अब आपको चारों तरफ एक जैसी उसकी भित्ती दिखाई देती है वो भित्ती का त्याग हो जाता है अपने आप त्याग हो जाता है क्यों त्याग हो जाता है कि उसकी सीमा दिखाई नहीं हम उसको दीवार भी नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं बोल सकते वो भित्ती का त्याग करने से विनिक न उसमें अपनी दृष्टि क्षेपित करो यानी गिराओ अपनी दृष्टि अंदर डालो उस बर्तन में दृष्टि डालो और उसकी दीवारों का त्याग कर लो तल तत्नागत वल्लया तन्मयो भवित उसमें अपना मन लीन कर दो इस मन की क्या प्रकृति है आसरा ढूंढती है, जैसे एक चिड़िया उड़ेगी तो ढूंढेगी कि कहाँ बैठ जाऊं उसके पास उड़ने के क्षण से ही उसकी भावना ये रहती है कि मेरे को वापस लौट के कहाँ आना है कितने जहाज का पंच लौट लौट के जहाज पे आएगा क्योंकि उसके पास आसरा और कहीं मिलेगा ही नहीं बट कई किलोमीटर तक कहीं मिलो तक दूर दूर तक उसको बैठने की जगह ही नहीं है समुद्र में तो बैठ नहीं सकती वो चिड़िया इसलिए वो जो लौट लौट के जहाज पे आएगी जहाज के पंछी को छोड़ा खुला छोड़ तो कहाँ जाएगा लौट के जहाज पे आएगा क्योंकि उसके पास और कोई आशरा है ही नहीं चलते हुए जहाज में जो उसकी जितनी क्षमता है उड़ने की चली जाए दूर तक एक किलोमीटर तक कोई टेंशन नहीं हमको दस किलोमीटर चले जाए लौट के वहीं आएंगी क्योंकि अगर उसको जीना है तो आश्रय यही प्रकृति मन की मन बिना आश्रय के मर जाता है और हम क्या चाहते हैं कि थोड़ी ही देर के लिए मन बेहोश हो जाए थोड़े देर के लिए मन अपनी गतिविधियों को लगाम दे दे तो मेरे भीतर की शिवत्वता प्रकट हो जाएगी क्यों कि ये वैसा ही है मन की चंचलता वैसी ही है जैसे किसी भी जल में मैं चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने की कोशिश करूँ और वो जल लगातार हिल रहा है मुझे चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं दे पाता लेकिन मैं उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को जब देखना ही चाहता हूँ तो मेरी इच्छा होगी कि थोड़ी देर के लिए तो जल शांत हो जाए तो मुझे चंद्रमा का प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे जाए। ऐसे ही जब मुझे अपनी अंतरात्मा का प्रतिबिंब मेरे चित्त पर दिखाई देने की इच्छा है तो चित्त का शांत होना जरूरी उस मन का अपनी गतिविधियों में लिप्तता को थोड़ी देर के लिए लगाम देना जरूरी है और ये तब हो जाता है जब हमने बर्तन के अंदर मुँह डाल ली मैंने उस समय मन को कोई आसरा नहीं दिखाई देता वो भूल लेता है कहाँ बैठो कहाँ बैठो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता मन को जब कोई आसरा नहीं मिलता तो बंद गली में आके चुप हो जाता है ये सर्वोत्तम समय है जब आप मन पर लगाम कर सकते उसके विचारों पर काबू कर सकते हो उसको नए नए विचारों को जन्मने से रोक सकते तो ऐसी स्थिति में जब मन को लय कर दो तो उस चित्त में उस तन्मय मन में ये मन तन्मय हो जाता है उससे एक हो जाता है जिसको तुम खोज रहे हो उस जिस चैतन्य को खोज रहे हो उस चैतन्य से एक हो जाता है इसको शाम्भव पाए कहते हैं कि यहाँ पर करने का कुछ नहीं है आपने ना कोई जप करा ना भजन करा ना कोई अपनी किसी चीज पर ध्यान करा बल्कि हमने क्या किया खाली अपना सिर एक मटके में डाल दिया और हमको जब उस मन को आँखों को कोई आसरा ना मिला और वहाँ पर हमारी श्वास भी लोट लौट के हमारे पास आती है हमारे शब्द भी लौट के हमारे पास आ जाते हैं हमारी दृष्टि भी लौट के हमारे पास आती है हमारी इंद्रियों को कोई सहारा ही नहीं मिलता तो मन बेसहारा हो जाता है और बेसहारा मन बेहोश हो जाता है अपना जो उसका स्वभाव है वो छोड़ देता है सहारा ढूँढने का अब अगली जो भावना है इसको में लेते हैं फिर उसके बाद में अगले हफ्ते के लिए छोड़ देंगे निर्वक्ष गिरि भित्त्यादि देश है ऐसा स्थान जैसे यहाँ पर आसमान है जहाँ पर कि ना तो वृक्ष हो ना गिरी यानी पहाड़ हो न भित्त्यादि यानी कि कोई दीवारें मकान बिल्डिंग्स ये भी नहीं हों ऐसी जगह हम क्या करते हैं दृष्टि विनिक्षिप है न दृष्टि डालते हैं जहां पर कि ना तो दीवारें हैं ना वृक्ष हैं ना पहाड़ है कुछ भी नहीं ऐसी जगह दृष्टि डालते हैं इसको बोलते हैं दृष्टि बंधन भावना जबकि हमारी दृष्टि जाती जरूर है लेकिन पकड़ कुछ नहीं पाती बंधन में आ जाती उसको छोड़ देते हैं उसके बावजूद वो कहीं नहीं जा पाती अन्यथा क्या होता है कि हम दृष्टि के ऊपर लगाम लगाते हैं कई योगी लगाम लगाते हैं हट पूर्वक लगाम लगाते हैं कि हमको ये चीज नहीं देखनी ये देखने लायक नहीं हमको ये नहीं देखना लेकिन यहां तो हमने छोड़ दिया लेकिन वो दृष्टि स्वयं अपने आप बंधन में आ गई इसलिए उसको बोलते हैं दृष्टिबंधन भावना निर्वृक्ष गिरी देशे दृष्टि विनिक्षेपित विलीन मानसे भावे वृत्त क्षीणम प्रणायित जब हम इस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं तो हमारी वृत्ति क्षीण हो जाती है वृत्ति वही मन की वृत्ति भागना सोचना पकड़ना फिर उसका विश्लेषण करना उसका भूत भविष्य से तुलना करना ये मन का स्वभाव है वो मन की वृत्ति क्षीण हो जाती है और जैसे ही क्षीण वृत्ति मन होता है इस पर लगाम करना योगी के लिए आसान हो जाता है तो जैसे ही मन शांत होता है उस स्थिति में वो शिवत्वता को भीतर से प्रकट होने का अवसर मिल जाता है तो आगे की धारणा हम इसके बाद में पढ़ेंगे अब जो अंतिम करीब छः सात मिनट का समय बचा है हमारे तो पास तो उसमें हम किसी एक धारणा पर ध्यान करते पिछली बार हमने ध्यान किया था कि हमारे दाहिने पैर के अंगूठे से निकलने वाली लपटें हमारे पूरे शरीर को भस्म कर रही हैं और पूरा शरीर धीरे धीरे भस्मीभूत होकर जमीन में पड़ा और मैं उसको देख रहा हूँ तो आपको समझ में आता है कि मैं अलग हूँ मेरा शरीर अलग है मैं चैतन्य रूप हूँ मेरा शरीर नाशवान है हमने ये ध्यान किया था पिछली बार इस बार हम इस भावना का ध्यान करते हैं शिव तत्व पर ध्यान करते हैं और ये ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ शिव में एकाएक समा गया और जो कुछ भी है शिवरूप है शिव से मिलकर कुछ भी नहीं है समाने का मतलब यह है कि सब में शिव दिखाई देने लगे वो बाहर आँख खोलें तो जो दिखे शिव है जो भीतर बंद करें आँखें तो सब सिमट के शिव में चला जाए तो ये हमारी शिव तोता की इंटीट्यू अंडरस्टैंडिंग यानी जो अस्तित्वगत तो समझ है उसको विकसित करता है एक दिन में होता है जरूरी नहीं दो दिन में होता है दस दिन में होता है साल भर में होता है लेकिन जब हम आरम्भ करेंगे उसके बाद जो यात्रा शुरू होगी ये हमारी अंतरयात्रा का एक सोपान है जिसमें हम आज ध्यान करेंगे कि सब कुछ शिव है यह सब कुछ चैतन्य है और सब कुछ चैतन्य है जो चैतन्य से निकलता है सब कुछ बन जाता है और वापस समा के वापस चैतन्य हो जाता है तो अगले पाँच मिनट तक ही दिया, ध्यान से भावना करेंगे और तदनंतर फिर हमारा विसर्जन जाएगा